ब्लॉग की के, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज मुलाकात करते हैं भारतीय परिमल की पुस्तक हारे नहीं हैं हम अभी के एक पात्र से। मासूम सी चाहत माँ की मुस्कराहट। उसकी मासूम आंखों में चाहत है माँ मुस्कुराए एक मासूम मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में खुदा नजर आता है मैंने भी देखा है एक मासूम को मुस्कुराते हुए ये घटना उस समय की है जब मैं ऑफिस में काम करती थी शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त शहर के एक बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते हुए अक्सर शनिवार को उससे मुलाकात हो जाया करती थी वो दौड़कर मेरे करीब आता था और अपनी पीतल की छोटी सी बाल्टी मेरे सामने करते हुए मुस्कुराते हुए कहता था जय शनि महाराज उसकी बाल्टी में शनि महाराज की काली मूर्ति होती थी साथ ही थोड़ा सा तेल और कुछ सिक्के होते थे पैसे मिलने की आशा में ही वह मेरे पास दौड़ा चला आता था उसके चेहरे पर लाचारगी और मासूमियत की झलक इस तरह एक साथ नजर आती थी कि हाथ अनायास ही पर्स तक पहुंच जाते थे उसकी मासूम मुस्कान को देखते हुए पर्स टटोलते हुए पचास एक या दो जो भी सिक्का मेरे हाथ में आता था वो मैं उसे थमा देती थी वो अपनी पूरी पत्ती दिखाता हुआ कूदता फांदता वहां से उड़नछू हो जाता था मेरी पर्स में चॉकलेट या पेपर जरूर होती थी ताकि बस के घुटन भरे माहौल में मुझे तकलीफ ना हो कभी-कभी खुले पैसे ना होने की स्थिति में मैं उसे वही थमा दिया करती थी और वो खुश हो जाता था कुदरत की बनाई अनुपम कृतियों में वो एक ऐसी कृति थी कि जिसके साथ कोई संबंध ना होने पर भी अपनापन महसूस होता था मैंने कभी उसका नाम नहीं पूछा बस छोटू कहकर पुकारती थी और वह पीछे मुड़कर देखता था। कुछ महीनों से ये सिलसिला चला आ रहा था शनिवार की शाम वो मुझे बस स्टॉप पर खड़ा मिलता या मुझे देखते ही दौड़ता भागता आ जाता था एक शनिवार को जब वो मेरे पास आया तो बहुत खुश था यू लगा जैसे चहक रहा हो। उसके होट नहीं आंखें रही थीं। मैंने आश्चर्य से उसे देखा, जैसे वो मेरे चेहरे पर उभरे प्रश्नों को समझ गया हो। उसने तुरंत अपनी बाल्टी मेरे सामने कर दी। आज उसकी बाल्टी आधी तेल से भरी हुई थी शनि महाराज पूरी तरह से तेल में डूबे हुए थे साथ ही सिक्के भी बहुत सारे थे बहुत से लोगों ने उसे तेल का दान दिया था मैंने पूछा आह छोटू इसीलिए बड़े खुश हो आज तो तुम्हें बहुत सा दान मिला है आज ये चमत्कार कैसे हो गया वो हंसता हुआ बोला आज मैं मंदिर गया था वहाँ पर बहुत भीड़ थी मुझे बहुत फायदा हुआ अब मैं हर शनिवार को वहाँ जाऊँगा लोगों का अंधविश्वास उसके चेहरे पर खुशी बनकर झलक रहा था मैंने उसे ध्यान से देखा नौ दस साल का मासूम शरीर से पूरी तरह स्वस्थ केवल भाग्य देवता की कंजूसी की आर्थिक दृष्टि से कमजोर किंतु क्या यह केवल भाग्य का ही दोष था क्या माता पिता का दोष नहीं था जो एक छोटे बच्चे से भीख मंगवाने का काम करवा रहे थे या फिर क्या वह अनाथ था मेरे मन में उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई दो तीन बसें तो उसकी चाह चहचाहट में आंखों के सामने से गुजर ही चुकी थी मैंने आने वाली और दो तीन बसों को अनदेखा करने का मूड बना लिया और, और वहीं वही बस, बस स्टॉप पर छोटू के साथ, साथ बैठ गई। उसकी, उसकी खुशकिस्मती खुश कि, कि उस समय मेरे पर्स में, में दो, दो फाइव स्टार थी।, थी। उसे, उसे ये थमाते हुए अपने पास बैठाया, पास बैठाया और, और पूछा ये पैसे तो तुम्हारे काम आएंगे लेकिन इस सेल का क्या करोगे क्या इसे बेच दोगे वो तेल से भरी हुई बाल्टी, बाल्टी को निहारते हुए गर्वीली, गर्वीली मुस्कान, मुस्कान के साथ बोला बेचूंगा गयों? क्यों इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। माँ बड़ी मां खुश होगी मैं, मैं मन, मन ही मन, मन सोच रही, रही थी वो कैसी, कैसी माँ होगी जो बेटे से भीख मंगवा कर खुश होगी इधर मेरी सोच से अनजान वो अपनी धुन में ही बोले जा रहा था पिछले हफ्ते तो थोड़ा सा ही तेल मिला था और वो भी एक स्कूटर से धक्का लगने पर गिर गया था मेरी कमीज भी तेल वाली हो गई थी पूरे हफ्ते माँ ने बिना तेल का खाना बनाया था दो दिन पानी जैसी पतली उबली हुई दाल और एक दिन उबले आलू ही चावल के साथ खाए थे इस हफ्ते तो माँ बघारी हुई दाल और अच्छी सब्जी बनाकर खिलाएगी। अच्छे भोजन की कल्पना ऐसी ही उसके मुंह में पानी आ गया था मैंने पूछा घर में माँ के अलावा और कौन कौन है मैं और माँ और बापू नजरें झुकाकर उसने जवाब दिया दो साल हो गए बापू मर गया माँ कहती है उसे डेंगू हो गया था तो क्या तभी से भीख मांग रहे हो उसे जैसे एक झटका सा लगा तुरंत उठकर खड़ा हो गया अकड़ते हुए बोला मैं रोज भीख नहीं मांगता हूं, केवल शनिवार को ही मांगता हूं। क्यों उसने खुलासा करते हुए कहा पिछले साल माँ बीमार पड़ी थी उसके पेट में तेज दर्द था बहुत दिनों तक तो अस्पताल में ही थी वहाँ से छुट्टी देते समय डॉक्टर ने कहा था खाना बनाने में खुला तेल इस्तेमाल करती हो वो बंद कर दो तो, नहीं तो फिर से बीमार हो जाओगी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके घर चलाती है छोटी सी खोली का किराया देती है मुझे स्कूल भेजती है साथ ही बापू और खुद की बीमारी में जो उधारी हुई थी उसे भी चुकाती है दुकानदार ने उधार का सामान देने से भी मना कर दिया है नकद पैसों में थोड़ा थोड़ा सामान ही आ पाता है पैकेट वाला तेल तो बहुत महंगा मिलता है ना? माँ के पास उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने फिर से खुला तेल यानी कि सस्ता तेल लेना शुरू कर, कर दिया है एक महीने से माँ बीमार है उसने काम पर जाना बंद कर दिया है डर लगता है कि कहीं उसे फिर ऐसी पहले जैसी बीमारी हो गयी तो माँ को खराब तेल में बना खाना खाने से कुछ न हो जाए इसलिए मैं हर शनिवार को अच्छी कॉलोनी में जाता हूँ वहाँ के बंगले में रहने वाले लोग अच्छा तेल दान करते हैं जिससे हम दोनों का हफ्ते भर का खाना बनाने का इंतजाम हो जाता है पिछली बार तेल गिर गया था लेकिन आज तो बहुत सारा तेल है अगले शनिवार को नहीं मांगूंगा तो भी काम चल जाएगा परीक्षा पास आ रही है तो मैं पढ़ाई भी कर लूंगा उसके चेहरे पर भीख मांगने का अफसोस नहीं बल्कि इस अनोखे तरीके से माँ की सेवा करने का संतोष था वो एक बार फिर मुझसे बोला मैं तेल बेचता नहीं हूँ घर ले जाता हूँ माँ की मदद कर देता हूँ बस माँ की इतनी ही मदद कर पाता हूँ कुछ समय की बात है जब माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी हमारी उधारी खत्म हो जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा फिर मैं शनिवार को घर घर जाकर तेल नहीं मांगूंगा अभी तो मैं छोटा हूँ इसलिए माँ को काम करना पड़ता है फिर तो मैं बड़ा हो जाऊंगा पढ़ लिख कर अच्छा काम करूँगा फिर माँ को काम करने भी नहीं दूंगा बस कुछ समय की ही बात है कुछ ही समय की मैं देख रही थी उसकी आंखों में सपने तैर रहे थे उन तैरते सपनों में विश्वास था उस विश्वास ने एक नन्हे मासूम को दस साल में ही समझदार बना दिया था कल तक कूदता फांदता कुलाचे, कुलाचे भरता जो मेरे सामने से, से गुजरता, गुजरता था आज, आज वो सधी कदमों से, से धीरे धीरे, धीरे आगे बढ़ रहा था इस डर से कि ऐसी छलक न जाए, तेल, तेल, तेल की बूंद बूंद को, को बचाता हुआ वो मेरी आँखों से ओझल हो गया और मैं मैं माँ के लाडले श्रवण कुमार को जाता, जाता हुआ, हुआ देखती, देखती रही, रही।